ओ शो विज्ञान धर्म और कला टॉप इन पंजाब इंडिया डिस नंबर थ्री सीधा साधा सिद्धांत मालूम बढ़ता है जैसे दो और दो चार लेकिन अक्सर जो सिद्धांत मालूम होते हैं, तो उतने सीधे-सादे होते है जीवन इतना जटिल है और इतना रहस्यपूर्ण और इतना कॉम्प्लेक्स कि इतने सीधे साधे सत्यो में समाता नहीं दूसरी बात भी प्रारंभ में आपसे कर दूं और वो ये कि शायद ही कोई व्यक्ति इस बात को इनकार करने वाला मिलेगा इस सिद्धांत को अस्वीकार करने वाला आदमी जमीन पर खोजना बहुत मुश्किल लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग जिस सिद्धांत को चुपचाप स्वीकार करते हैं उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है वक्त था जमीन चप्टी दिखाई पड़ती है, है नहीं हजारों साल तक करोड़ों लोगों ने माना कि जमीन चप्टी थी हजारों साल तक आदमी ने समझा कि सूर्य जमीन का चक्कर लगाता है लगाता नहीं अब हमें पता भी चल गया तब सनराइज और सनसेट शब्द मिटने बहुत मुश्किल। सूर्य उठता है सूर्य डूबता है इस ज्यादा गलत और कोई बात नहीं होगी लेकिन भाषा में चली थी। दूसरी जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि जो बहुत सत्य मालूम होता है जो बहुत प्रगत सत्य मालूम होता है अक्सर स्थिति उससे ठीक उल्टी होती है। और जिसे साधारणतः हम कभी इंकार नहीं करते उसे हम 24 घंटे इनकार करते रहते इसलिए इनकार करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती जिंदगी में उससे कोई बाधा पड़े तो हम इनकार भी करें जिंदगी में उससे कोई बाधा नहीं पड़ती जितने अच्छे सिद्धांत हैं उन्हें हम कभी चर्चा का विषय भी नहीं बनाते क्योंकि जिंदगी उनके बिना चली जाती है निश्चित ही आपने तो सर्विस अब, अब सेल्फ इस पर बहुत बार बातें सुनी होंगी कॉमन सेंस बिल्कुल साधारण बुद्धि की बात मालूम पड़ती है कि सेवा को हम स्वार्थ के ऊपर रखें लेकिन कॉमन सेंस बहुत बार सिद्ध होता है ये जब मैं आपसे कहूँगा तो कुछ बातें मेरे साथ सोचना पड़ेंगी पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि स्वार्थ के ऊपर जगत में किसी भी चीज को रखना संभव नहीं इम्पॉसिबिलिटी सेल्फ के ऊपर जगत में कोई भी चीज रखने संभव नहीं वो अस्वाभाविक वो असंभव और जब कभी आप रखते भी हैं तब अगर थोड़े गहरे में झांकेंगे तो पाएंगे आपने रखा नहीं एक आदमी मजे में डूब रहा है दस आदमी गुजरते हैं आप अपनी जान जोखिम में डाल के नदी में खून पड़ते और उस आदमी को बचा के बाहर निकालना निश्चित ही हम कहेंगे सलिफ अब यहाँ तो स्वयं को खतरे में डालकर उस आदमी को बचाया गया लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सच्चाई बहुत दूसरी जब आप किसी आदमी को नदी में डूबते बचाते हैं, तो उस आदमी ऐसी आपका कोई संबंध नहीं होता उस आदमी को डूबते देखना आपको कठिन और दुखद होता है अपने दुख को बचाने के लिए आप नदी में से किसी डूबते को बचाते वहां भी सेल्फ के बाहर आदमी जाता नहीं बेहतर होता है। आज तक कोई आदमी गया भी नहीं अगर भगत सिंह को ठीक लगता है मुल्क के लिए मर जाना तो आप ये मत समझना कि भगत सिंह मुल्क के लिए मरते भगत सिंह अपने ख्याल के लिए मरते उनके मुल्क को बचाना जरूर दुनिया के सबसे ही अपने ख्याल के लिए कुर्बानी देते हैं। उनका ख्याल आपके हित में सिद्ध होता है ये बिल्कुल दूसरी बात लेकिन उनका ख्याल उनका आनंद है इसलिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति को सूरी पर तो चढ़ते वक्त दुख नहीं वो आनंद वो फुलफिल उन्होंने जो चाहा था वो किया और उस सीमा तक किया है जहां स्वयं को मिला जाना है मिटा डालने की जोखिम उठाई लेकिन ये भी गहरे में स्वयं का ही आनंद है ये भी गहरे में सेल्फ ही है ये बात दूसरी है कि सेल्फ का एस छोटा हो या कैपिटल लेटर्स में हो इसके लिए थोड़ी आपसे बात करूंगा लेकिन ये भी स्वयं है सेवा को आज तक पृथ्वी पर कोई आदमी स्वयं के ऊपर नहीं रख सका है ये जब मैं कहूँगा तो बड़ी अजीब सी बात लगी क्योंकि हमने बड़े बड़े सेवकों के नाम सुन रखे हमारी पूरी कथाएं सेवकों के नाम से भरी लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सेवा का आनंद भी किसी के का आनंद है और जो आदमी स्वा के ऊपर सेवा रखेगा उस सेवा में कभी आनंद नहीं हो सकता सदा दुखी होगा और तब वो सेवा से कुछ और चीजों की पूर्ति करना चाहेगा यश कमाना चाहेगा धन कमाना चाहेगा कम से कम अखबार में नाम चाहेगा इसलिए सेवक जब सेवा करने जाता है तो फोटोग्राफर को सांस ले जाना नहीं भूलता पता कर लेता है की अखबार वाले आस है या नहीं और इस देश में तो अभी हमने देखा है कि सेवा करने वाले किस तरह से देश की छाती पर सवार होंगे अगर हम मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरें तो समझ लेना चाहिए कि जो आदमी आपके पैर दबाने से शुरू करेगा आज नहीं कल आपकी गर्दन दबाने पर काम पूरा करेगा क्योंकि किसी के भी मतलब की बात नहीं है कि आपके पैर दबाए असल में स्वयं के बाहर जाना वैसा ही कठिन है जैसे अपने जूते के बंद को पकड़ के खुद को उठाना कठिन ही असंभव है आप जो भी करेंगे वो स्वाही होगा सेल्फ ही होगा अगर लोग परमात्मा को भी खोजे हैं तो स्वयं के लिए और अगर लोगों ने मोक्ष भी चाहा है तो स्वयं के लिए और लोग अगर मिटेगी स्वयं को भी मिटाया है तो स्वयं के लिए स्वर के ऊपर कभी कोई आदमी गया नहीं ना कभी कोई आदमी जा सकता है लेकिन इसका क्या मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग एक जैसे स्वार्थी हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा स्वादी हो सकता है जो नरक की यात्रा करा दे और ऐसा स्वाभी हो सकता है जो स्वर्ग की यात्रा कर ले है लेकिन ये दोनों सेल्फ है ऐसा स्वा हो, हो सकता है जो राम बना दे ऐसा स्वा हो सकता है जो राम बना दे लेकिन ये दोनों स्वाह है ऐसा स्वा हो सकता है जो जीवन को दुख और किला से भर दे और ऐसा स्वा हो सकता है जो जीवन को आनंद बना दे संगीत से भर दे लेकिन ये दोनों सेल्फ है इनके सेल्फ होने में कोई फर्क नहीं और साथ ही ये बात भी मैं आपसे कह दूं कि जो आदमी अपने स्वा को नरक की यात्रा पर ले जाता है वो दूसरे को नरक पहुँचाता है न पहुँचाता है खुद को पहुंचाने में जरूर सफल हो जाता है। और ये भी आपसे कह दूं कि जो आदमी अपने स्वा को स्वर्ग ले जाने की यात्रा पर निकलता है वो अपने को तो स्वर्ग पहुँचाता ही है उसकी सुगंध दूसरों को भी छूटी है स्वर्ग के रास्ते पर दिया बन जाता है। ये भी आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जिस आदमी के जीवन में स्वा की पूर्ति नहीं हुई उसके जीवन में सेवा कभी नहीं होती सर्विस अब अब सेल्फ जैसी चीज नहीं है बल्कि फुलफिल सेल्फ डो सर्विस कितना ही त्रप्त हो जाता है स्वा उतना ओवरफिलो होकर सर्विस बन जाता है सेवा बन जाता है सेवा जो है ओवरफ्लोइंग आप वही दे सकेंगे दूसरे को जो आपके पास जरूरत से ज्यादा हो चाहे आनंद चाहे प्रेम चाहे धन जो भी आप दे सकेंगे दूसरे को वो ओवरफ्लोइंग हो। और इसलिए ज्ञान रहे जब भी कोई ओवरफ्लोइंग सेवा को उपलब्ध होता है तो जो उससे सेवा ले लेता है वो उसका ग्रेटिट्यूड मानता है क्यूँकि उसकी ओवरफ्लोइंग को झेलने के लिए कोई रास्ता चाहिए कोई मार्ग चाहिए लेकिन जो आदमी कहता है मैंने आपकी सेवा की इसलिए आप मेरे प्रति ग्रेटफुल ये आदमी सेवा का ऐसे पता ही नहीं सेवा करने वाला तो आपके प्रति जितनी सेवा ली अनुग्रहित होगा क्योंकि आपने उसकी ओवरफ्लोइंग के लिए रास्ता दिया उसके भीतर कुछ भर गया था जैसे आकाश में बादल भर जाते तो बर्फ न चाहते और जो जमीन उनकी बूंदों को पी जाती है उसके प्रति अनुग्रीत होते और थोड़ी जब पूरा हो जाता है तो खिलता है और सुगंध उसकी फैलना चाहती है और जो हवाएं उसकी सुगंध को दूर दिगंध तक ले जाती हैं उनका अनुग्रीत होता है और दिया जब जलता है तो प्रकाश फैलता है ये दिया किसी को देता नहीं ये दिए के पास ज्यादा होने ऐसी बिखरता है में जिस स्वा भर जाता है वो सेवा में रूपांतरित होता है और अगर स्वा इतना भर जाए कि सेवा आनंद तक पहुंचने लगे तो स्वा छोटा स्वास्थ ना रहकर बड़ा एस हो जाता है कैपिटल एस हो जाता है उस क्षण पर कोई ऋषि क्या पाता है अहम ब्रह्मा वो ये कह पाता है कि मैं ही ब्रह्म वो ये कह पाता है कि नाव स्मॉल सेल्फ इज द सुप्रीम सेल्फ अब वो ये कह पाता है कि मैं ही सब हूँ जब हम कहते हैं कि सेवा को ऊपर रखे स्वयं के तब तक हम दूसरा दूसरा है इसे मानते ही दर इज अदर और जब तक दूसरा दूसरा है तब तक दुश्मन तब तक मित्र हो नहीं सकता दी अदरनेस इज दूसरा पंड है वही दुश्मनी जब तक मैं कहूंगा कि मैं सेवा करता हूँ तब तक कोई और भी है जिसकी मैं सेवा करता हूँ और कोई है जो सेवा करता है असल में सेवा के महत्वपूर्ण क्षण में कोई दूसरा नहीं रह जाता तभी सेवा संभव हो पाती है एक माँ सेवा कर पाती है अपने बेटे की इसलिए नहीं कि बेटा दूसरा है जिस दिन बेटा दूसरा हो जाता है उसी दिन माँ कल करती है फिर सेवा नहीं करती जब तक बेटा उसे अपने एक्सटेंशन मालूम होता है लगता है मेरा ही था फैलाव मेरे ही हाथ पैर बड़े हो गए मेरा ही शरीर और आगे विकसित हो गया मैंने ही फिर से जन्म लिया मैं ही हूँ उसमें पुनः जन्म होकर मेरे लिए दर्पण की तरह में बन गया तब तक मां सेवा कर पाती तब तक मां सेवा दूसरे की नहीं कर रही अगर हम ठीक से कहें तो अपनी ही कर रही जिन्होंने भी सेवा की है अपनी ही की है हाँ उनका अपनापन बहुत बड़ा है वो अपनापन इतना बड़ा है कि उसमें दूसरे खो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। का एक वचन है वो आपने सुना होगा love thy neighbor as thyself. अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो लेकिन अपने जैसा अपने पड़ोसी को कोई तब तक प्रेम नहीं कर सकता जब तक पड़ोसी मिट न जाए और अपना ही रह जाए, जब तक नेबर मौजूद तब तक प्रेम अपने जैसा नहीं हो सकता no जब नेबर मिट जाए बचे ही ना मैंने वहां भी दिखाई पड़ने लगू तभी मैं सेवा कर सकता हूँ अपने जैसे लेकिन ये जो सिद्धांत कि हम सेवा को स्वार्थ के ऊपर रखें एक और खतरे में ले गया इसने सेवा को पैदा नहीं किया सिर्फ पाखंड को पैदा किया हम रख तो नहीं सकते स्वयं के ऊपर सेवा को लेकिन दिख ना सकते रख तो नहीं सकते लेकिन एक तरह की शकल बना सकते कि रखी हमने रख तो नहीं सकते लेकिन धोखा दे सकते हैं, डिसेप्शन कर सकते हैं और डिसेप्शन चला दस हजार साल की मनुष्य जाति की संस्कृति बड़ी धोखे की संस्कृति उसके बुनियादी धोखे के डांचों में एक सिद्धांत ये भी काम करता रहा कि स्वार्थ के ऊपर रखो दूसरे को सेवा लेकिन ये संभव नहीं ये संभव नहीं है ये मनुष्य की प्रकृति के ही ये संभव नहीं असम्भावना है आप कैसे दूसरों को रखेंगे मैंने एक छोटी सी मजाक सुनी मैंने सुना है कि पिता अपने बेटे को समझा रहा है कि दूसरे की सेवा करनी चाहिए वो बेटा पूछता है क्यों तो उसके पिता ने कहा परमात्मा ने तुम्हें फायदा ही इसलिए किया कि तुम दूसरे की सेवा करो वो पुराने जमाने का बेटा होता तो राजीव हो जाता वो जमाने का बेटा उसने कहा ये तो मैं समझ गया कि मुझे परमात्मा ने दूसरों की सेवा के लिए पैदा किया अब मैं ये और जानना चाहता हूँ कि दूसरों को किस लिए पैदा किया सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी सेवा करूं या दूसरों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी सेवा करें और मुझे इसलिए पैदा किया है की मैं दूसरे की सेवा करूँ तब तो परमात्मा का दिमाग बहुत कंफ्यूज मालूमा था उस बेटे ने कहा इससे तो बेहतर है मैं अपनी करूंगा दूसरा अपनी कर ले इस उपद्रवालने की जरूरत नहीं मैं कह रहा हूँ ये मजाक है लेकिन कई बार मजाक जिंदगी के बड़े सत्य होते हैं और जिंदगी के बड़े सत्य बिल्कुल मजाक होते हैं ऐसा ही है आप सोचे तो आप नहीं पा सकेंगे की कि आप किस भांति दूसरे को अपने से ऊपर रख सकते हैं कोई उपाय नहीं है वो साइकोलॉजिकली असंभव है आप दूसरे को अपने ऊपर रख नहीं सकते एक ही हालत में रख सकते हैं कि दूसरा दूसरा न रह जाए लेकिन तब आप ही रह जाते तब दूसरा नहीं और सेवा जिसे हम कहते हैं तो वो सेवा अगर दूसरे को ऊपर रखने की असंभव चेषण से पैदा हुई तो वो सेवा एगो से हो जाएगी वो अहंकार की पूर्ति करे इसलिए सेवकों से ज्यादा अहंकारी आदमी आदमी एगोइस्ट खोलने मुश्किल सेवा भी इस दंभ को अहंकार को मजबूत करती है कि मैं सेवक हूं सेवक को तो मिट जाना चाहिए पता भी नहीं होना चाहिए कि मैं हू भी उसे तो पता भी नहीं करना चाहिए कि मैंने सेवा की सर्विस सर्विसम्स काउंसल सर्विस्ट सर्विस नहीं रह जाती सेवा नहीं रह जाती जो सेवा जाप के कहने लगे कि मैं सेवा हूं वो सेवा नहीं रहते और जो विनम्रता जो ह्यूमिलिटी कहने लगे कि मैं विनम्र हूँ वो अहंकार का ही इमरूक हो गया जिंदगी बहुत जटिल यहां सेवा तभी संभव हो पाती है जब हम दूसरे को अपने ऊपर रखने की कोशिश छोड़ दें, अपने को फैलाने की कोशिश करें अब मैं कह रहा हूँ दो उपाय एक उपाय तो यह है कि हम दूसरे की सेवा करें और दूसरे की सेवा हम सिर्फ कैसी कर सकते हम सिर्फ दाखंड पैदा कर सकते इसलिए दुनिया में सेवा चल रही है और कोई दुखों का अंत नहीं हुआ दुनिया में सेवा चल रही है और सेवा की जरूरतों का कोई अंत नहीं हुआ दुनिया में सेवा चल रही है और दुनिया अपने दुखों में और गहरी होती चली जाती बल्कि सच तो ये है जितनी दुनिया में सेवा बढ़ती है उतने उपद्रव बढ़ते चले जाते हैं राजनीतिक नेता भी सेवा करता है धर्म गुरु भी सेवा करता है शिक्षक भी सेवा करता है सैनिक भी सेवा करता है डॉक्टर भी सेवा करता है वकील भी सेवा करता है सब सेवा कर रहे हैं सबकी और आदमी की ऐसी हालत वो कितने दिन जिंदा रहेगा इन सेवकों के बीच में ये कहना बहुत मुश्किल है कि आदमी बच भी सकेगा इतने लोगों के साथ इतनी सर्विस चल रही है की सुसाइडल हो गई है इसके पीछे कुछ कारण और एक बड़ा पाखंड पैदा हुआ क्योंकि जब भी हम कोई असंभव चीज करने लगते हैं तो हेपोक्रेसी पैदा हो असंभव को पैदा करने से हेपोक्रेसी पैदा हो जो हो सकता है वो करने से तो जीवन विकसित होता है जो नहीं हो सकता उसका दिखावा करने से जीवन पाखंडी और झूठा होता चलेगा इससे मैं कुछ असंभव बातों में से एक मानता हूँ ये नहीं हो सकेगा संभव क्या हो सकता है संभव बिल्कुल दूसरी बात होती संभव ये नहीं है कि मैं दूसरे की सेवा करूँ संभव ये है कि मैं बड़ा हूँ मैं फैलू मैं इतना फैलू और इतना बड़ा हो जाऊ की दूसरे के लिए कहे ना रह दूसरा बचे ना दूसरे का उपाय तब भी एक सेवा जीवन में आएगी वही सेवा है लेकिन वो सेवा छाया की तरह आएगी आपके पीछे आपके आगे झंडे की तरह नहीं चलेगी आप घोषणा करते हुए नहीं चलेंगे कि मैं सेवक वो छाया की तरह आएगी उसकी पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी मैंने सुना है यूनान में फकीर ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो कहानी है कि देवताओं ने आकर उससे कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो। परमात्मा बहुत प्रसन्न है और तुम जो चाहो करने को राजी उस तो फकीर ने कहा लेकिन अब तो मुझे कोई चाह न बची। परमात्मा बड़ी देर से राजी हुआ जब मेरी चाहे थी तब तुम आए नहीं तो अब मेरी कोई चाह न बची। अब तुम आयो अब मैं क्या मानू अब तुमने मुझे मुझसे ना दी अब मेरे पास मांगी नहीं बेची तो, तो परमात्मा कहना कि अब देवता तो नहीं माने जिस आदमी की मांग खत्म हो जाए उसे दुनिया बहुत कुछ देना चाहती परमात्मा भी देना चाहता है असल में दुखारियों को कभी कुछ नहीं मिलता सिर्फ सम्राटों को ही मिलता है जीस का एक वचन है जिनके पास थोड़ा बहुत है उन्हें तो और भी छीन लिया जाएगा और जिनके पास बहुत है उन्हें और दे दिया जाएगा उल्टा ही बचे लेकिन जिनकी में बड़े गणित उल्टे जो का नहीं माने और उस फकीर से कहा कुछ तो मानना ही पड़ेगा तो फकीर ने कहा तुम ही दे दो जो तुम्हें पूछे तो उन्होंने कहा कि तुम जिस आदमी को छूगे अगर वो बीमार है तो स्वस्थ हो जाए और अगर मुर्गा है तो जिंदा हो जाए तुम अगर फूल को छूड़ोगे तो मुर्गा फूल फिर से खिल जाएगा उस फकीर ने चालीस दिन के बाद खतरनाक मामला है। मेरी उस फकीरने का मुझे तो दिखाई पड़ जाएगा की मैंने मरीज को तो ठीक किया मेरे द्वारा मरीज ठीक हो गए तो मरीज की तो छोटी सी बीमारी मिटेगी और मुझे माँ भयंकर बीमारी पकड़ लेगी मैं कृपा करो ये ऐसा वरदान मत दो और उन्होंने तो।, तो फकीर ने कहा इस तरह से दो कि मुझे पता न चले की से चल तो देवता बड़ी मुश्किल में पड़ी फिर आखिर उन्होंने रास्ता खोज लिया उन्होंने कहा की तुम्हें जो वरदान दिया वो हम तुम, तुम से लिए रहते और तुम्हारी छाया को दिए रहते तुम जान से तो गुजरोगे तुम्हारी छाया अगर कुमराए फूल पर जाएगी तो फूल ठीक हो जाएगा तुम्हारी छाया अगर मरीज पे पड़ जाएगी तो मरीज स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हारी छाया अगर मुर्दा पे पड़ जाएगी तो मुर्दा जाएगा। उस फकीर ने कहा कि फिर ठीक है मुझे एक वरदान और दे दो कि मेरी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ना बंद हो जाए अब मैं आगे की तरफ ऐसी देखू सेवा सच में जिसे सर्विस कहे वो वो अहंकार के ऊपर रखने से नहीं आती वो अहंकार को पोछ डालने से मगर अहंकार को पोछ डालने का क्या मतलब क्या अहंकार को हम काट डाले काटेंगे तो न काट पाएंगे क्योंकि कौन काटेगा किसे काटेगा नहीं अहंकार को मिटाने का काटना कोई लगता नहीं बहुत लोग काटने में लग जाते हैं धन छोड़ देते हैं पद छोड़ देते हैं महल छोड़ देते हैं सब छोड़ के नंगे खड़े हो जाते हैं वो अहंकार बहुत कुशल पन्न ही कहता है कि मैंने सब छोड़ दिया मुझसे बड़ा त्यागी और कोई नहीं वो वहां भी खड़ा होता वो पीछे नहीं छोड़ आप अगर काटेंगे उसको तो वो कहेगा तो नहीं तो काट रहा हूँ नहीं अहंकार को मिटाने का एक ही रास्ता और वो है कि अहंगार इतना बड़ा हो जाए तो उसके अतिरिक्त और कुछ नो फैलता जाए उसमें धीरे धीरे दूसरों की सीमा चली जाए धीरे-धीरे चला जाए, और मैं ही रह जाऊं, जिस जाऊन व्यक्ति अकेला ही रह जाता है या कोई सर्विस रह जाती है, अगर रह जाता दूसरा नहीं रह जाता और दिन, और दिन उस सेवा ऐसे ही है, जैसे दिए ऐसी रोशनी और फूलों से सुगंध बहती और आकाश से बादलों से वर्षा ऐसे ही बातील्फ बिकम सर्विस टोटल सेल्फ बिकम सर्विस सुप्रीम सेल्फ बिकम सर्विस लेकिन सिद्धांत बड़ा समझ में जैसा है क्यूँकी आदमी ने ऐसा ही अब तक माना है कि हम अपने ऊपर सेवा को रखे तो हम क्या करेंगे एक आदमी हजार रूपए कमाएगा पांच रूपए में सेवा कर देगा असल में ये आदमी हजार रुपए कमा के सिर्फ हजार ही नहीं कमाना चाहता पांच रुपए में सेवा का सर्टिफिकेट भी कमा लेगा ये आदमी कुशल ये आदमी होशियार कहना चाहिए चालाक ये आदमी गणित जनता कैलकुलेटिंग आदमी कहता है कि पांच रुपए में सेवा मिलती हुए तो उसको भी छोड़ना ठीक नहीं उसको भी खरीद लेता इस आदमी के, के मन में मैं ही लेना सेवा झंडे की तरह आगे चलेगी और जहाँ सेवा झंडा बन जाती है एक विकल्प मिश्री भी ऊपर तरफ शुरू होता और सेवकों ने जितना उपद्रव किया उतना किसी और भी नहीं अगर एक दिन भर के लिए 24 घंटे के लिए दुनिया के सेवक विश्राम को उपलब्ध हो जाए हाल पे चले जाए कहा दुनिया में वियतनाम बंद क्योंकि वो सेवा करने वाले करवा रहे हैं, चीन में हत्याएं बंद क्योंकि वो सांस्कृतिक क्रांति करके जो चीन की सेवा कर रहे हैं वो हाँ करवा रहे हिंदू मुस्लिम दंगा बंद चौबीस घंटे के लिए क्योंकि कोई मुसलमान धर्म की सेवा कर रहा है कोई हिंदू धर्म की सेवा कर कभी भगवान ऐसा करे कि चौबीस कर घंटे के लिए सेवकों को छुट्टी कर देते आप कहेंगे माफ करिए आपके बिना चौबीस घंटे इतनी शांति में बीते है की अब दोबारा आप न सुना माखसर ने एक मजाक किया कर वो कहता था की एक बार ऐसा हुआ की सारे दुनिया के लोगों को ख्याल तो बहुत दिनों से है की चांद पर आदमी होंगे लेकिन कोई उपाय ना था उपाय तो अब हुआ मार्किन के मर जाने के बाद हुआ मार्क ने कहा कि आदमी बहुत दिन से सोचता था कि चांद तो जरूर आदमी होंगे लेकिन संदेश कैसे भेजा जाए जा जा, बात कैसे की जाए जा। तो सारी दुनिया के लोगों ने एक दो तय किया मुकद्र किया कि फला दिन ठीक 12 बजे दोपहर सारी दुनिया के लोग जोर से बूढ़ की आवाज करेंगे साथ एक, एक मिनट के लिए सारी दुनिया बू दुन की आवाज से बढ़ जाए लेकिन सारी दुनिया चिल्लाएगी जाएगी तो चांद तक आवाज चली जाएगी अगर लोग होंगे तो कुछ न कुछ उत्तर जरूर देंगे दिन आ गया लोग रास्तों पर खड़े हो गए छतों पर पहाड़ों पर जहाँ जो खड़ा हो सकता था सारी जमीन पर लोग खड़े हो गए ठीक एक वक्त पर मंदिरों गिरजों के घंटे बजे सारी दुनिया में उनकी आवाज का वक्त आ गया लेकिन एक मिनट के लिए एकदम सन्नाटा छा गया किसी आवाज नहीं लगाई क्योंकि तो हर आदमी ने सोचा कि इतना बड़ा मौका मैं क्यूँ सुना इतनी बड़ी आवाज मैं भी सुन लू मैं लगाने में लग गया तो मैं नहीं सुन पाऊंगा और जो सारी दुनिया चिल्ला रही है एक आदमी के मैं चिल्लाने से क्या फर्क पड़ेगा ये की आवाज मैं भी तो सुन लू जिसको चांद के लोग सुनेंगे कितनी भयंकर सारे लोगो यही सोचा एक सेकेंड के एक मिनट सारी दुनिया को तो सुनना रहा होगा और मैं तो फिर आदमी हम की की की बातें करके इतनी को लेकिन पता नहीं कहानी कितनी पुरानी, फिर फिर भूल गया, किसी दिन आवाज करने जरूरत, अगर 24 घंटे की छुट्टी दे दी जाए तो आदमी को सही कसर पता चलेगा कि उसके उपद्रवों का निन्यानबे प्रतिशत सेवा से आ रहा असल में सेवा जब कोई करने जाता है तो मतलब होगा ही सेवा होनी चाहिए करने नहीं जाना चाहिए सेवा निकलनी चाहिए <laughs> वो आपका कृत्य नहीं हो सकता एक्ट इट मस्ट बी लिविंग वो जीवन होना चाहिए वो कृत्य नहीं हो सकता और जो आदमी सेवा का एक कृत्य करेगा वो दिन भर में पचास कृत्य सेवा को खंडित करने के लिए करेगा लेकिन जो आदमी सेवा को जिएगा वह आदमी सेवा के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकेगा लेकिन सेवा जीवन कब होगी सेवा जीवन कब होगी वेम्स जबकि सेवा ही स्वा हो जाएगी या स्वा सेवा हो जाएगा उसके पहले जीवन नहीं बन सकती हाँ हम अपने जीवन को स्वा बनाए रख सकते हैं और हम कभी क्यों भी घंटे में एकाध काम सेवा का कर सकते हैं मैंने एक कहानी सुनी एक स्कूल में एक पादरी ने जाकर बच्चों को समझाया कि कम से कम 24 घंटे में एक काम सेवा कर का जरूर करना चाहिए वही परमात्मा के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य सात दिन बाद वो वापस आके उसने पूछा उन बच्चों ऐसी तुमने कोई सेवा प्रकारी किया तो बच्चे ने हाथ फिर दूसरे में प्रतीक बच्चों में तीन ने हाथ उस पादरी ने कहा इतना भी बहुत है की तीन लोग मांग गए क्यूँकि अनंत काल चलते हो गया इतनी प्रतिशत भी कोई मान्य को राशि नहीं होता सेवा की बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुमने सेवा क्या की तो पहले लड़के हाँ ने कहा कि आपने बताया था वैसी हमने सेवा की बुरी स्त्री को रास्ता पार करवाया बताया था कोई बूढ़ी मिस्त्री को रास्ता पार करवा दो कोई डूबता हो बचा लो कहीं आग लगी हो गुजर दौड़ जाओ उसने कहा बहुत अच्छा किया भगवान पर तुम्हारी कृपा कर फिर दूसरे से पूछा उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया तब उस पादरी को थोड़ा तो शक हुआ लेकिन बूढ़ी औरतों की कोई कमी नहीं तो कि है उसने सोचा की हो सकता है बुढ़ी औरत मिल गई वो रास्तों की भी कमी नहीं है उसने तीसरे से पूछा उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया तब जराशक ज्यादा हुआ उसने कहा की तुम तीनों को तीन बोलियां मिल गई उन्होंने कहा नहीं तीन गोलियां नहीं तो बुढ़ी तो एक ही थी हम तीनों को मिल के पार करवाया तो ने कहा कि क्या बूढ़ी इतनी असक्त थी कि तुम तो तीन को सहयोग करना पड़ा पार करवाने के लिए उन्होंने कहा था बूढ़ी बड़ी मजबूत थी उस तरफ जाना ही नहीं चाहती थी, थी हम उस पार पहुंचा पाए वो इस तरफ बात थी हम उस पार दिए पर आपने कहा था कि कोई सेवा का काम करना चाहिए तो हम करके आ गए सेवा का काम अगर कोई करने का तय कर ले तब सेवा भी प्रोफेशन हो है तब वो भी धंधा हो जाता है सेवा धंधा नहीं हो सकती कोई आदमी सेवा का काम नहीं कर सकता हाँ कोई आदमी सेवा की जिंदगी जी सकता है लेकिन ये जिंदगी भी तभी जी सकता है जब दूसरा गिर जाए और मैं फैल जाए मैं इतना बड़ा हो जाए कि कोई बचे ही न जिसे मैं कह सकूँ कि तुम्हारी सेवा कर रहा अपनी ही सेवा हो जाए हम अपनी ही सेवा कर सकते हैं, वही सहच, वही सहज, स्वाभाविक, हम अपने को बन जाता है मैं अगर इतना बड़ा हो जाए की तू बाहर न बचे तो फिर तू नहीं रहता और जिस दिन तू नहीं रहता उस दिन में भी बच नहीं सकता क्योंकि वो, वो तू के साथ ही बचती वो मैं तुमके साथ ही गिर जाता है ये बात मैंने कही ये बात मैंने इसीलिए कही आपको अब थोड़ी और कठिनाई देना चाहूंगा सर्विस अबउ सेल्फ हो सके इसीलिए मैंने ये बात कही ये बात मैंने इसीलिए कही कि सेवा स्वयं के ऊपर हो सके लेकिन कही तो पूरी खिलाफ में कहा तो मैंने पूरा विरोध कहा तो मैंने ये कि सेवा स्वयं के ऊपर हो नहीं सकती स्वयं ही इतना तो फैल जाएगी जीवन सेवा हो जाए कहा तो मैंने पूरे समय विरोध लेकिन कहा पूरे समय पक्ष और जिंदगी ऐसी ही है यहाँ जरूरी नहीं है कि जो पक्ष में बोल रहे हैं वो पक्ष में बोल रहे हैं। और यहाँ जरूरी नहीं है कि जो विपक्ष में बोल रहे हैं वो विपक्ष में बोल रहे यहाँ बहुत बार जरूरत पड़ जाती है कि हमारे माने हुए सिद्धांतों को धक्का दिया जाए सभी उनकी आत्मा और उनके प्राण हमारे समझ में आ पाता यहाँ जरूरत पड़ जाती है कि पुराने ढांचों को तोड़ा जाए सभी उनके भीतर छिपा हुआ व्यक्तित्व प्रकट होगा सर्विस अबक चल वो हमारे लिए सूत्र रच गया उसे हम जगह जगह लिख के टांग देंगे उसे हमारे मस्तिष्क तो कहीं कुछ भी नहीं होता वो मर गया उसे हमने इतनी बार सुन लिया कि अब उसमें कोई प्राण नहीं महान सत्य भी बार बार सुने जाने पर असत्य से बदतर हो जाते क्योंकि उनमें कोई दंत नहीं रह जाता उनमें कोई काटा नहीं लग जाता उनमें कोई चुभन नहीं रह जाता इसलिए बार बार महान को भी के पुनः निर्मित करना होता उन्हें भी फिर से बिखेर के अलग अलग करके फिर से जमाना होगा मैंने वही कहा जो सर्वे अब सूत्र लिखने वाले आदमी ने कहना चाहा होगा लेकिन मैंने वो नहीं कहा जो आप समझते हैं। मैंने वही कहा जो इस सूत्र को निर्माण करने वाले की आकांक्षा अभीक्षा एम्बिशन रही हो लेकिन शब्द बड़े कमजोर और सत्यों को प्रकट नहीं कर पाते और जब भी कोई खास शब्द सब्ड़ सत्यों के आसपास जान जल जमा के बैठ जाते हैं तो धीरे दीन धीरे सत्य तो खो जाता है शब्द ही हमारे हाथ में रह जाता वो हमारे हाथ में रहते मैंने दूसरी तरफ से यात्रा की मैंने आपसे कहा सर्विस पर बहुत जोर छोड़ बहुत जोर दिया जा चुका आज भी उस फायदे में नहीं पहुंचा अब तो सेल्फ को जोर दे ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो कल असफल नहीं हो जाएगा अगर कुछ संस्थाएं बन जाए और वहाँ तख्तियां लगा ले और वहाँ जो मैंने कहा वो लिख दे तो थोड़े दिन में रेड सरसी भी इतने ही पुराने और जरा जीवन हो जाएंगे, उन उनसे भी धूल जम जाएगी और हम सुनते सुनते उनके आदि हो जाएंगे। आदमी की सबसे बड़ी कठिनाई यही है की वो हर चीज को पचा लेता है सुनने का आदि हो जाता है और जब एक बार आदि हो जाता है तो फिर सो जाता है फिर वो करवट लेके आराम करने लगता और जरूरत इस बात की है कि आपकी करबट को बार बार तोड़ा जाए तो अक्सर मेरे जैसे लोगों को यही काम करना पड़ता है कि मुझसे पहले जो आपको बाइंग करवट कर गया मुझे आके आपको दाईंग करवट करना पड़ता है हालांकि लगता है कि मैं उल्टा काम कर रहा हूँ जो बाइंग कर गया था मैं दाया कर रहा हूँ लेकिन जिसने आपको बाया किया था उसने भी नींद तोड़नी चाहिए थी आपकी और मैं भी आपकी नींद तोड़ नहीं हूँ अब आप बाई में आश्वस्त हो गए और सो गए मेरे पीछे कोई आएगा हो सकता है वो फिर आपको बाया करते आदमी को जिंदगी भर रिसल करने की जरूरत है वो बार बार सो जाता है और अपनी नींद में फिर सपने देखने हम सब अच्छे सत्यों का टकिया बना लेते हैं और आराम से देखते सर्विस अब अब सेल्फ हमारा यहाँ तकिया है जिस तरह से रत सो गए सारे लोग मानते और ज्ञान रहा है जब सारे लोग किसी सत्य को मान लेते हैं तो समझ लेना अब उस सत्य में जगाने की सामना नहीं करेंगे तो सारे लोग नहीं मान सकते जब तक सत्य जगाता है तब तक सारे लोग कभी नहीं मानते जब सत्य को भी उस तकिया बना के सो जाते हैं तब सारे लोग मान लेते इसलिए जो बहुत ऑब्वियस वो अक्सर जो बहुत प्रगति में दिखाई पड़ता है वो किसी शक्ति की मरी हुई लाश होती है जिसने कभी ये कहा था कि स्वयं के ऊपर रखो सेवा को उसका मतलब उसका मतलब बहुत और रहा होगा उसका ये मतलब मिला होगा जो हम लेते रहे कि हम स्वयं के ऊपर थोड़े से सेवा के कार्य करते चले जाए नहीं उसका मतलब वही है जो मैंने कहा जो मैंने कहा उसका वही मतलब कि सेवा हमारी जिंदगी बन जाए सेवा हमारा बन जाए हम सेवा हो जाए और जिस दिन सेवा आप हो जाएंगे उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सेवा की है अगर किसी माँ को पूछे तूने अपने बेटे की कितनी सेवा की तो बता नहीं पाएगी हाँ ये जरूर बता पाएगी कि कौन कौन सी सेवाएं नहीं कर बता सकेगी ठीक कपड़े नहीं दे पाई, ठीक खाना नहीं दे पाई, ठीक शिक्षा नहीं दे पाई बता पाएगी क्या क्या नहीं कर पाई है लेकिन फेवरिट नहीं बना सकेगी जो कर पाई उसकी लेकिन किसी संस्था के सेक्रेटरी को पूछें कि साल भर में आपने कितनी सेवाएं की तो जो उसने नहीं की है वो भी फेवरिट्स जुड़ी होगी संस्था का सेक्रेटरी सेवा करता है से सेवा होती है एक नर्स बता सकती उसने कितनी सेवा की एक मानी बता सकती और जिस दिन मां बता दे तो समझना की उसने सिर्फ नर्स का काम किया मां के धोखे में रही एक बड़ी सी बातें मैंने कही सेवा के खिलाफ बहुत सी बातें कही ताकि सेवा पैदा हो सके सेवा के विरोध में कुछ बातें कही ताकि आपकी जिंदगी में सेवा का फूल लग सके लेकिन सेवक का कांटा मत लगा देना सेवक का तो कांटा होगा सेवा का फूल होगा सेवक मत बन जाना सेवक बने की उपद्रव शुरू हो गया जिंदगी सेवा होनी चाहिए घर में हैं और नहीं कहते किसी से कि तुमने पानी दिया तो हमने बड़ी सेवा की सूरज तो रोशनी झरती है नहीं कहता किसी से कि तुम तो बड़ी कृपा की तुम्हारे आंगन में रोशनी बेची और परमात्मा अनंत अनंत जीवन को रक्षा चला जाता है कभी हमने उसे धन्यवाद भी नहीं दिया और कभी वो हमारे द्वार पर धन्यवाद लेने आया भी नहीं शायद इसी डर से वो सदा छिपा रहता है कि कहीं मिल जाए तो हम धन्यवाद न दे, दे इतना अनंत लेकिन वो परमात्मा सेवक अगर होता तो अब तक बोर हो गया होता थक गया होता घबरा गया होता पागल हो गया होता अब तक पागलखाने में इलाज हो रहा होता लेकिन वो सेवक नहीं है वो सेवा है अगर आप सेवक बने तो मुश्किल में पड़ेंगे फिर सेवक होने की चिंता और की पकड़े, तो लेकिन अगर सेवा आपकी जिंदगी होगी तो आप चिंता के बाहर हो जाएंगे और तब ऐसा नहीं है इस सेवा करने के लिए कोई बुरी औरत को ही रास्ता पार कराना पड़ता तब ऐसा भी नहीं है कि धन देके ही सेवा करनी पड़ती तब ऐसा भी नहीं है कि किसी बीमार के पैर दबा के ही सेवा करनी पड़ती तब आँख की फलक का हिलना भी सेवा बन जाती गुजरना और किसी के साथ मुस्कुरा देना भी सेवा बन जाती हिंदुस्तान आएगी तो अपनी गाड़ी में जहाँ भी चलती थी छोले में आग डालती कुछ बाहर फिर तो जो भी उसको मिलता वो साथ ये रहे। तो वो कहते है ये फूलों के बीच। तो पागल हो गई है पागलपुर है आप, आप दोबारा कब निकलोगे इस रास्ते से वो कहती है कि शायद ही कभी निकलो क्योंकि जिंदगी का तो कल का भी भरोसा नहीं यही रास्ते पर दोबारा आने का कैसे पक्का हो सकता है तो वो कहते फिर पागलों पर ये बीच किस लिए फेंके तो ब्लड की कहती कोई तो इस रास्ते से कभी ना कभी निकलता रहे और अगर किसी भी आंख में इन फूलों की की सौंदर्य की छवि बनी और अगर किसी भी नाक पर इन फूलों की गंध की छलक हुई और अगर कोई इन फूलों को देख देखकर मुस्कुरा लिया तो मैं अभी ही तृप्त हो गई सेवा कृप्ति नहीं है वो सहज जीवन श्वास सेवा बन जाती है बुद्ध की आख भी गड़ी थी और उन्होंने मरते चल, मित्रों को पूछा कि कुछ और पूछना हो तो पूछ लो चिकित्सकों ने कहा मत पूछो उनसे बोलते भी नहीं बनता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कोई ये न कहे कि अभी मैं कुछ बोल सकता था और किसी का प्रश्न था और वो बिना पूछे रह गया मुझ पर ऐसा आरोप मत लगवा देना अभी मेरी सांस चलती थी और कोई प्यासा आया और प्यासा लौट गया